भगवान बुद्ध की गाथाओं पर सदगुरु ओषो के अमृत प्रवचन ऐस धम्बो सनन्त में प्रवचन नंबर एक भाग इक्कीस भागती सुंदर वन में रेवत ध्रम पद के अंतिम सूत्रों का दिन आ गया लंबी थी यात्रा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 उसके अर्हत्व को घटा देख भगवान स्वयं सारी पुत्र आदि स्थवरों के साथ वहां पहुंचे वह जंगल बहुत भयंकर था रास्ते उबड़ खाबड़ और कंटका थे। जंगली पशुओं की छाती को कपकपा देने वाली दहाड़े भरी दोपहर में भी सुनाई पड़ती थी लेकिन भिक्षुओं को इसकी कोई खबर नहीं मिली कुछ पता नहीं चला ना तो रास्तों का उबड़ खाबड़ होना पता चला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 फिर विशाखा ने और भिक्षुओं से भी पूछा उन्होंने कहा आरी रेवत का स्थान स्वर्ग जैसा सुंदर है मनोरिद्धि से बनाया गया हो चमत्कार है। महल सुंदर हमने बहुत देखे मगर रेवत जिस महल में रह रहा था ऐसा महल स्वर्ग के देवताओं को भी उपलब्ध नहीं होगा इतनी शांति इतनी प्रगाढ़ प्रगाढ़ा सन्नाटा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 और तब उन्होंने ये गाथाएं कही थी आशा यस न विजंती अस्मिन लोके परमी चाह निराशयम विसंयुक्तम तमहम ब्रूहि ब्राह्मणम इस लोक और परलोक के विषय में जिसकी आशाएं नहीं रह गई हैं जो निराशय और असंग है उसे मैं ब्राह्मण कहता हूं यस सालिया न विजंती अन्याय अकंथ कथी अम गधम अनुपत्तम तमहम ब्रूमि ब्राह्मणम जिसे आले तृष्णा नहीं है जो जानकर वीत संदेह हो गया है और जिसने डूबकर अमृतपद निर्वाण को पा लिया है उसे मैं ब्राह्मण कहता हूं योध पुन्नंच पापंच उभो संग उपचगा अशोकम विरजम